संवे भी भी के पंख, ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज, आज बात करते हैं मासूम मुस्कान की मलिका मधुबाला की। क्योंकि आज, आज उनकी पुण्यतिथि है क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मधुबाला का नाम पूरा नाम क्या नाम था जी हाँ मधुपाला का नाम था मुमताज जहाँ बेगम मुमताज जहा बेगम दहलवी यानी कि सीने प्रेमियों के दिलों की धड़कन मधुपाला का जन्म 14 फरवरी उन्नीस में दिल्ली में हुआ था और 23 फरवरी उन्नीस को मुंबई में अंतिम सांसें सासे निम्न मध्यम वर्ग की छह बहनों वाले परिवार में मधुबाला तीसरे नंबर की कन्या थी कुछ लोगों का कहना था कि मुमताज को मधुबाला नाम देविका रानी ने दिया परंतु फिल्म निर्माता मोहन सिन्हा का कहना है कि ऐतिहासिक फिल्म चित्तौड़ विजय की शूटिंग के समय फिल्म के लेखक इंदौर के हरिकृष्ण प्रेमी ने उन्हें ये नाम दिया था खैर, बात जो भी हो हम जानते हैं मधुबाला। एक ज्योतिष ने छोटी सी मधु का भविष्य बताते हुए कहा था कि इस लड़की का नाम एक दिन गली गली में गूंजेगा साथ ही उन्होंने ये कड़वी चेतावनी भी दी थी कि वह अपने निजी जीवन में दुखी रहेगी और प्रेम में असफल वैवाहिक जीवन की असफलता और युवावस्था में मृत्यु की प्राप्ति की बात उस ज्योतिष ने उसी समय करती थी बाद में हालात ऐसे बने कि पूरा परिवार मुंबई आ गया छह बेटियों वाला निम्न मध्यम वर्गीय परिवार मुंबई तो आ गया पर वहां उन्हें कोई नहीं जानता था बाप बेटी दोनों सुबह 6 बजे जोगेश्वरी से अंधेरी जाते हुए रास्ते में पढ़ने वाले फिल्म स्टूडियो के दरवाजे पर लाचारगी के साथ जाकर खड़े हो जाते मुमताज की मधुबाला आज तक किसी फिल्म या नाटक में काम नहीं किया था उन्हें तो एक्टिंग का कखरा भी नहीं आता था हाँ, फिल्मों में काम करने की कल्पना से वे रोमांचित जरूर होती उठती थी स्टूडियो के दरवाजे पर खड़े बाप बेटी ने अपने संघर्ष के दिनों में आते जाते लोगों का अपमान तिरस्कार और न जाने कितनी ही अप्रिय घटनाओं का सामना किया होगा निश्चित रूप से इसी तिरस्कार ने उन्हें अपार धन कमाने के लिए प्रेरित किया और यह दृढ़ मनोबल एक दिन उन्हें सफलता के शिखर पर ले आया 9 वर्ष की उम्र में ही मधुबाला ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में प्रवेश किया और 36 वर्ष में मृत्यु के समय तक उनकी कुल 70 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ इकहत्तरवी फिल्म ज्वाला उनकी मृत्यु के दो साल बाद प्रदर्शित हुई उन्नीस में प्रदर्शित फिल्म महल और 1960 में प्रदर्शित मुगले आजम मधुबाला की अमर फिल्में हैं बरसात की रात और चलती का नाम गाड़ी भी उन्हीं अविस्मरणीय फिल्मों में से एक है ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुंदर सितारों की सूचियों में मधुबाला का नाम सबसे ऊपर है सीने दर्शकों की अनेक पीढ़ियों ने मधुबाला के सपने देखे हैं। दिल्ली की गली में नौ वर्षीय मुमताज का पहला आशिक था पड़ोसी लतीफ तेईस फरवरी को मधुबाला की कब्र पर लाल गुलाब रखने वालों में सबसे पहला नाम उनका ही आता है मधुबाला के प्रेमियों की सूची काफी लंबी है लतीफ मोहन सिन्हा केदार शर्मा कमाल अमरोही प्रेम नाना जुल्फी कार अली भुट्टो दिलीप कुमार भारत भूषण प्रदीप कुमार शम्मी कपूर किशोर कुमार जैसे प्रेमियों की संख्या तो काफी लंबी होगी कदाचित कदाचित एक ग्रंथ भी अधूरा ही रह जाएगा क्योंकि आज की पीढ़ी भी तो इस मलिका के सौंदर्य को अपलक निधारती है और अपने पसंदीदा पात्रों में सर्वोपरि स्थान देती है निर्माता निर्देशक केदार शर्मा तो मधुबाला से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना मकान बेचकर मधुबाला के साथ नेकी बदी नाम से फिल्म बनाई थी जिसमें वे स्वयं नायक बने एक फिल्म के सेट पर कमाल अमरोही और मधुबाला का आमना सामना हुआ और मधुबाला को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई। कमाल अमरोही उस समय महल फिल्म का निर्देशन कर रहे थे अशोक कुमार के साथ फिल्म में सुरैया को हीरोइन के रूप में लेना लगभग तय हो चुका था लेकिन ये प्रकार सुरैया को हटाकर कमाल साहब ने मधुबाला को स्थान दे दिया महल सुपरहिट हुई और मधुबाला रात और रात स्टार बन गई। इसके साथ ही कमाल मधुबाला का प्यार भी परवान चढ़ा कमाल अमरोही विवाहित थे और साथ ही दो बच्चों के पिता भी मधु ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दो मैं इसके लिए उन्हें 9 लाख रुपए देने के लिए तैयार बात सुनकर कमाल साहब नाराज हो गए और गुस्से में कहा मधु मैं, मैं कहानिया बेचता हूँ डायलॉग बेचता हूँ लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को नहीं बेचता मधु ने सोचा भी, भी नहीं था कि उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा और ये भी प्यार में असफलता की शुरुआत कि आसिफ को अपनी फिल्म मुगले आजम के लिए ऐसी कलाकार की तलाश थी जो संगरम की तरह खूबसूरत हो ऐसी रूप सुंदरी की तलाश मधुबाला पर आकर खत्म हुई। इस फिल्म में काम करने के लिए मधुबाला के पिता ने एक लाख रुपए की मांग की जिसे आसिफ ने मंजूर कर लिया शहजादा सलीम यानी कि दिलीप कुमार ने नायक की भूमिका के लिए मात्र पचास हजार की राशि स्वीकार और एक गुलाम लड़की अनार कली की अनार की शहजादे से दोगुनी थी जिस तरह से ताजमहल बनाने में शाहजहां ने जल्दबाजी नहीं की थी और पूरे सोलह वर्ष का समय लगाया था उसी तरह से के आसिफ ने मुगले आजम पूरी करने में पूरे नौ साल का समय लगा दिया इस बीच दिलीप मधुबाला का प्रेम गहरा हो गया। कई लोगों का ख्याल था कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे पर असली जीवन में शाहजहां अकबर की भूमिका मधुबाला के पिता ने निभाई। उनकी नजरों में दिलीप कुमार एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता न होकर फल सब्जी बेचने वाला एक निम्न वर्ग का लड़का ही था जो अब अभिनय बेचने का काम कर रहा था इस खलनायक ने दो प्रेमियों के बीच ऐसी भूमिका निभाई कि दोनों में गलत फहमिया पैदा हो गई। परिणाम ये हुआ कि दोनों का प्रेम सही पर खत्म हो गया जबकि मधुबाला अंतिम दिनों तक दिलीप कुमार से मिलने के लिए तरसती रही ईश्वर जिस स्त्री को सौंदर्य देता है उसे दुख भी उसी प्रमाण में देता है और जिसे जितने अधिक प्रशंसक देता है वह अपने निजी जीवन में उतना ही अकेला होता है यह बात भारतीय सिने जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला पर अक्षर लागू होती है उनकी बहन जाहिदा ने अपने एक साक्षात्कार में मधुबाला के लिए कहा था जिंदगी में उन्होंने जिनको चाहा था वह उनके न हुए और जो हुए वो उनके न थे प्रेम के लिए यह स्त्री जीवन के अंत तक तड़पती ही रही प्रेम रोग ने मधु को गंभीर रूप से बीमार कर दिया। मृत्यु नजदीक आने लगी लगी। और मधुबाला जीवन साथी की तलाश में भटकने लगी। जीवन के इस नाजुक मोड़ पर किशोर का साथ उन्हें सांत्वना देता था दिलीप मधु के प्रेम पत्रों के संदेश वाहक किशोर कुमार ही तो थे वे दोनों की भावनाओं से भली बात परिचित थे रूमा देवी का साथ उन्हें जीवन संगनी के रूप में मिल चुका था मधुबाला कई बार रूमा से मजाक में कहती किशोर को कभी अकेला मत छोड़ना नहीं तो मैं तुम्हारा स्थान ले लूंगी ईश्वर ने मधु के इस मजाक को गंभीरता से लिया और एक दिन सचमुच रूमा देवी किशोर कुमार को हमेशा के लिए छोड़कर कोलकाता चली गई। मधु और किशोर को एक नई राह मिल गई। और किशोर ने इस्लाम धर्म कबूल करते हुए किशोर से करीम अब्दुल बनकर कर मधुबाला ऐसी निकाह कर लिया लेकिन दुर्दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी थी लोगों को प्यार वाली मधु को जीवन में प्यार के दो बोल भी अपने पन के साथ नसीब नहीं हुए मधुबाला के जीवन के अंतिम चार वर्ष बड़ी कठिनाई भरे थे 1954 में मधुबाला को दिल का लाइलाज रोग हो गया और लंदन के डॉक्टर ने भी शल्य चिकित्सा करने से इनकार कर दिया कई वर्षों तक मधुबाला ने अपनी बीमारी को छिपा कर रखा मुगले आजम की शूटिंग के समय वह बहुत बीमार थी और उन्हें लोहे की असली और वजनी जंजीरे पहनकर शूटिंग करनी पड़ती थी पाली हिल पर अपने बंगले में प्रोजेक्टर लगाकर महल और मुगले आजम बार बार देखी इस नितांत पीड़ा में एकांत के क्षणों में कोई उनसे मिलने नहीं आता था यथार्थ जीवन में भी वह अनारली की तरह मरी भारी पड़ने वाले क्षणों की ईटे उनके गिड़ गिड़ गिड़ उठती रही और वह अपनी मौत को पल पल नजदीक आते देखती रही संसार का सबसे सुंदर शरीर यातना शिविर में बदल चुका था और मासूम मुस्कान की मलिका आंसुओं के सैलाब में डूबकर इस जहां से अलफिदा हो गई। सच है, ईश्वर भी सौंदर्य को बूढ़े होता नहीं देख पाया होगा और इसीलिए उसने सौंदर्य साम्राज्य को जीवन के वसंत में ही अपने पास बुला लिया मधुबाला सादगी की मूर्त थी उन्होंने अपनी अधिकांश फिल्मों में मेकअप के बिना ही अभिनय किया सुंदरता में उनकी तुलना मर्लिन मुंडरू से की जाती है मधुबाला को भारतीय सीने जगत की विनस कहकर पुकारा जाता है आज उनकी पुण्यतिथि पर शब्दों की ये श्रद्धांजलि